हरिओ सप्तमते राचंद्राय नमः वर्ण संघानाम संघा मंगला राम मंगलाना चरता वंदे वाणीनायक श्री सीता गुणग्राम पुण्य विहार विशुद्ध विशुद विज्ञान कवीश्वर कपीश्वर गिरा अर्थ जलमीचित भिन्न न भिन्न बंदौन सीता राम जिन नहीं परम प्रिय प्रणव पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन आगार भंड जागार वसिरा सरसाप भर गुरु पद कंज कृपा सिंधु रूप हरि तम पु शुवचन रविकर विकर भक्त भक्ति भक्त भगवंत गुरु नाम बकुवे इनके पद वंदन किए नाशे विज्ञाने श्री राम जय पैतालीस आज कर्क की संक्रांति है आज से सूर्य दक्षिणायन आरंभ हो गए हैं आज सोमवती अमावस्या है कर्क की संक्रांति है और आज से अधिक मास का भी एक प्रकार से आरंभ हो गया क्योंकि अमावस्या से अमावस्या तक अधिक मास होता है अमावस्या है उसके बाद जो अमावस्या आएगी उसको अधिक मास पूर्ण होगा गया पुरुषोत्तम मास आज यमुना जी का विशेष पर्व था कल हमने चर्चा की थी विशेष पर्व की ऐसा अति दुर्लभ योग की संक्रांति भी और अमावास्या भी उसमें भी सोमवती हमने पूजी गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज के मुखारबिंद से सुना है कि श्री यमुना जी जब ज्ञान बुद्री में पधारती हैं तो यमुना जी का महा महापर्व हो जाता है उस समय संपूर्ण भूमंडल के तीर्थ ज्ञान बुद्री में जब यमुना जी आ जाती है तो उनमें स्नान करने पधारते हैं तो यद्यपि बहुत से लोग जो यमुना जी के किनारे खादर में बसे हुए हैं, उनको बड़ी कठिनाई हुई लोग कष्ट में भी हैं, हम उनके कष्ट में सहानुभूति भी रखते हैं, अपने संत भी जो पुरानी गौशाला है वो भी एक मंजिल डूब गई है हनुमान जी भी यहाँ तक जल में हैं। और भोले बाबा तो पूरी तरह जमुना जी के भीतर समाधि लगा के राम राम कर रहे हैं। गौ भी वहाँ से अन्यत्र गई हैं और संत भी अन्यत्र हैं। कठिनाई तो लोगों को है लेकिन भगवान की सभी लीलाएं सभी विधान मंगलमय हैं। यही बात हम लोग बार बार कहते सुनते हैं तो उसको स्वीकार भी करना चाहिए आज श्री यमुना जी का ज्ञान गुदरी में स्नान किया हम लोगों ने श्री मलुकपीठ बिहारी बिहारी जी जो श्री मलुकदास जी के सेव्य निधि हैं ठाकुर जी वो नौका में फूल के महल में विराजमान होकर सिंहासन पर विराजमान होकर कीर्तन करते हुए सब लोग गए यहाँ वृन्दावट का पर ही नौका लग गई थी दो परिक्रमा ज्ञान गुदरी की नौका से किया श्री यमुना जी का पूजन हुआ पंचामृत से यमुना जी का अभिषेक हुआ चुनरी उड़ाई गई और फिर यमुना जी में खूब गोता लगे खूब स्नान हुआ पूज्य श्री रसिक माधव दास जी तो थे ही साथ में श्री माधव माधव गौड़ेश्वराचार्य श्री कुंडरी गोस्वामी जी भी बड़े उत्साह पूर्वक कृपा करके पधारे उन्होंने भी परिक्रमा की खूब स्नान किया यमुना जी का पूजन किया और फिर उनके ठाकुर जी भी थोड़ी देर में उनके ठाकुर जी नौका में सज के आ गए पीछे से सुदानाकुटी के ठाकुर जी भी नौका में सज के आ गए तो एक विलक्षण झांकी विलक्षण उत्सव हो गया और आप सबको बड़ा धन्यवाद है की कल जो हमने यमुना जी की बात कही थी सवेरे से ही यमुना जी में मेला लगा है और सब लोगों ने जिन जिनों ने सुना और बहुत से लोग नहीं आए थे लेकिन दूसरे YouTube के माध्यम से देखा अथवा एक दूसरे को लोगों ने प्रेरित किया तो खूब सुंदर यमुना जी का महोत्सव आज हो गया श्री गोरीलाल कु महाराज जी उत्सव में व्यस्त थे आज दास वहाँ उनके चरणों में दर्शन करने गया था तो संभवता वो सबेरे तो नहीं आ सके तो वो भी अभी शाम को जन्ना स्नान करने संभवता पधारेंगे तो हमारा तो स्नान हो गया बार बार स्नान करने से ठीक नहीं है इतना ही बहुत है खूब नहािए जन्ना जी में खूब कृपा भाई जो लोग स्नान नहीं कर सके किसी विशेष हेतु से वे दर्शन और वंदन तो कर ही लें यमुना जी सब जगह दर्शन दे रही हैं विराट रूप में बोलो श्री महारानी की थोड़ी देर मानस का पाठ कर लें फिर यथाम यथासमय आगे की चर्चा करेंगे आज भी लीला है आज विचारी प्रगटल निज मो हरु नाथ करी जन भर तो। राम नाम कर प्रभा askare पर कौ जाहि जपत त्रपु सत्यधाम सर्वज्ञ कुमार कहू विवे था ना नाथ गि तारी जैसे मोर रंग भारी कहू सथा नाथ गि जगूला सुनी सुनी महेश ऋषि पूछी हरी भगति सुहाई कही संभोवरी पारी पाई कह सुनकर पुदारी कले भवन सद कुमारी मारा कल रघु बन श्री न रवारा पिता वचन कल राजुदारी जरविना हृदय विचार जात कहीं विधि रुप्त रूप अवतर प्रभु गए करो सती न जाने मर लोलती गर सन मन लो मन गर लो जनला रावण मरण कर करदाता प्रभु जी भगन की, की जाता सा जो नहीं जाऊ रहे बनक बनावा समय जाए गीता मारी गंगा भयोरत पकट गुरंगा कर विधिक नगव सहित हरियाए आश्रम देख ले नंदन भाए रह विकल न रही भोज विरस योग विचा प्रगट विर अति विचित्र रघुपति चरित्र जान परम सुजान जे मति मंद विमोहस हृदय धरुआ संभु समय से राम रामय जाए भगति रस लीन नाम सुप्रेम पीयूष हृदय तीन किए मन मीन यहाँ तक की चर्चा भगवत कृपा से कल हो चुकी है अब आगे गोस्वामी जी नाम महिमा का स्मरण करते हुए कह रहे हैं गुण सगुन गुरी ब्रम स्वर अकथ अगा अनादि अनु मो रहे हैं कि ब्रह्म के दो स्वरूप हैं एक निर्गुण और दूसरा सगुण यही प्रसिद्ध है सगुण निर्गुण यद्यपि सगुण निर्गुण दो नहीं है एक ही है। वही सगुण साकार है वही निर्गुण निराकार है इनमें भेद नहीं लेकिन फिर भी ऐसी बात अत्यंत प्रसिद्ध है कि निर्गुण और सगुण दो ब्रह्म के स्वरूप इन दोनों में भेद नहीं है क्योंकि सगुण निर्गुण दोनों एक ही है इसलिए दोनों ही अकथ अकथ माने अनिर्वचनीय वाणी का विषय नहीं है अनिर्वचनीय है मुंह का स्वागन वक्त और आगाध, आगाध का अर्थ है कि जब वेद की ऋचाएं इनके महात्म्य की था नहीं ले सकती जब वेद की ऋचाएं इनकी महिमा की थाह नहीं था जानते हैं ना भीतर तक वहां तक नहीं पहुंच सकती हैं। तो भला बेचारा मनुष्य कैसे इनकी था ले सकता है ये अथाह है अगाध है ये इतने गहरे हैं इतने गंभीर हैं कि कोई इनकी था नहीं ले सकता और अनादि क्योंकि अनादि नहीं होंगे तो अनंत भी नहीं होंगे अनंत है इसलिए अनादि है और अनादि है इसलिए अनंत है ध्यान रही बात जो शादी होगा वो शांत होगा और जो अनादि होगा वो अनंत होगा जो अनादि है इसलिए अनंत है और एक विशेषण दिया अनुपा अनुपम है उनकी उपमा उनकी उपमा में वही हैं उनकी उपमा में कोई दूसरा नहीं है आप लोग कहेंगे भगवान के स्वरूप की तो उपमा दी जाती है खंजन से नयन है और शुक्र जैसी नासिका है और कुछ भक्तर वाले महाराज जी कहते थे कि थोड़ी जो है मल दहवा लंगड़ा आम और रसगुल्ला से गाल की ऐसे भी बोलते रेशमी रूमाल की उपमा तो दी जाती है नील मेघ के समान नील नील घर नीलमणि उनके समान ये जो उपमा है वस्तुता ही उपमा नहीं है कि क्या है कि आखिर उनको कहने के लिए कुछ तो कहना पड़ेगा तो कवियों के पास दूसरी कोई गति नहीं है कुछ तो कहें और जब किशोरी जी के स्वरूप के वर्णन की बात आई तो तुलसीदास ने कही कि भाई हम अपने सरकार की उपमा को तो फिर भी दे सकते हैं लेकिन श्री स्वामिनी जी की किशोरी जी की उपमा नहीं दे सकते अरे राम जी की उपमा दे सकते किशोरी जी की नहीं बोले नहीं बिल्कुल नहीं दे सकते क्यों सब उपमा कर्ण रहे विदे जितनी तो उपमाएं हैं सबका प्रयोग कर करके कवियों ने सब उच्छिस्त कर दी जूठी कर दी दीन कवियों के द्वारा जूठी की गई उपमा हम किशोरी जी को देंगे श्री सिया जी को देंगे नहीं दे सकते ये दोनों ही अनुपम हैं इनकी उपमा नहीं है अच्छा बोले आप कहना क्या चाहते हैं बोले देखो भाई अगुण सगुण दोनों ब्रह्म के स्वरूप हैं दोनों अकत हैं दोनों अगाध हैं दोनों अनादि हैं दोनों अनुपम हैं ये बात बिल्कुल सही है श्रुति स्मृति और धर्माचार्य पूर्वाचार्य संतों के द्वारा स्वीकृत ये सिद्धांत है और इस सिद्धांत में हमें कोई विचिकित्सा नहीं है संदेह नहीं है संशय नहीं, है, नहीं है, हम इसको स्वीकार करते हैं लेकिन कोई व्यक्तिगत हमारी राय लेना चाहे हमारा मत लेना चाहे तो बोले मोरे मत बड़ नाम बहुत भले ये अकथ हो अगाध होने अना, अनाद ही हों अनूप हो लेकिन सच्ची बात है कि मेरे सिद्धांत से तो गुण से ही नाम श्रेष्ठ है और निर्गुण से ही नाम श्रेष्ठ है सगुण निर्गुण दोनों ब्रह्म के जो स्वरूप हैं उन दोनों से नाम श्रेष्ठ है क्यों देखो वशकर्ता श्रेष्ठ है कि वत्स्य श्रेष्ठ है वत्स्य जानते हैं बस में रहने वाला फिर से सुन लीजिए वश्य श्रेष्ठ है कि वसकर्ता श्रेष्ठ है कौन है वसकर्ता सगुण भी नाम के अधीन है और निर्गुण भी नाम के अधीन है, है? इसका अर्थ है सगुण स्वरूप की अनुभूति भी बिना नाम आश्रय के संभव नहीं और निर्गुण स्वरूप की अनुभूति भी बिना नाम के संभव नहीं है इसलिए आप भक्तिकाल का इतिहास उठा करके देखें तो सगुण निर्गुण धारा दोनों प्रकार के महान संत हुए और निर्गुण धारा के जो संत हैं तो निर्गुण धारा के संत भी सर्वतो सर्वतोभावे नाम का ही आश्रय लेते हैं बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय यद्यपि तत्व का जो साक्षात्कार कर चुके हैं उनमें फिर ये सगुण निर्गुण का भेद बिल्कुल नहीं दे जाता अब देखिए निर्गुणोपासना के महान आचार्य संत श्री दरिया जी राम स्नेही परंपरा में निर्गुण परंपरा के भी महान आचार्य राम स्नेही परंपरा प्रायः निर्गुण परंपरा ही है लेकिन नाम पर इस परंपरा ने जितना अधिक जोर दिया आश्चर्य और सबके सब, सब महाराजी राम राम करके ही सिद्ध हो गए सब कुछ प्राप्त हो गया संत दरिया जी कहते हैं के चाहे आज तत्व ज्ञान की चर्चा कर लीजिए गीता उपनिषद ब्रह्म सूत्र कह पढ़ लीजिए सुन लीजिए महावाक्यों के अर्थ का विचार कर लीजिए अनुसंधान कर लीजिए योग यज्ञ जब तप जितने भी साधन हैं, सब के सब कर लीजिए लेकिन यदि आपने नाम का आश्रय नहीं लिया तो आपका कर्म बंधन नहीं छूटेगा नहीं छूटेगा नहीं छूटेगा भैया कर्म बंधन से मुक्त होना है तो नाम का आश्रय लेना पड़ेगा बहुत तो प्यारी बात नाम बिन भाव कर lan tha और बस उसी शब्द को पकड़ ले हा सारे धर्मों से खुशी मिल जाएगी राम का ध्यान गुरु धर जब करो जन दरिया हरा नाम है और जिनके ध्यान की बात कह रहे हैं उनका तत्व क्या है आप किस रूप में राम को मानते हैं तो बिना दोहराए और बिना ताल के ऐसी सीधे सीधे सुना देते हैं इसलिए कि जिसमें थोड़ा समय बच जाए जो सुमरू अगम अपार पार नहीं जाको है सब संतन का विश्राम जो तुम रू को पूरन राम कोटि विष्णु जाके अगवानी जिन राम जी का हम भजन करते हैं करोड़ों विष्णु की अगवानी करती कोटि विष्णु जाके अगवानी संख चक्र सतसारंग पानी कोटिकार विधि कर्मधार प्रजापति निबहु विस्तार करोड़ों प्रजापति ब्रह्मा जिनकी आज्ञा से सृष्टि रचने में लगे कोटि काल संकर कुटवाल भैरव दुर्गा धर्म विचार अनंत संत खाढ़े दरबार आठ सिद्धि नव निधि द्वारपाल कोटि वेद जाको जस गावे विद्या कोटि जाको पार न पावे कोटि आकाश जाके भवन द्वारे पवन कोटि जाके चमर ढुरावे कोटी तेज जाके तपै रसोई वरुण कोटि जाके नीर समोई पृथ्वी कोटि फुलवारी गंध सूरत कोट जाके लाया बंध चंद सूर जाके कोटि चिराग लक्ष्मी कोटि जाके राधे पाग अनंत संत और खिलवत खाना लख चौरासी पले दिवाना कोटि पाप कांपे बल छीन कोटि धर्म आगे आधीन सागर कोटि जाके गलशार छप्पन कोटि जाके पनिहार कोटि संतोष जाके भंडार कोटि कुबेर जाके मायाधार कोटि स्वर्ग जाके सुखरूप कोटि नरक जाके अंधकूत कोटि करम जाके उत्पतिकार किला कोटि बरतावन हार आदि अंत मध्य में ही जाको कोई पार न पावे ताको जन दरिया का साहब सोई जन दरिया का साहब सोई ता पर और नू जा कोई जो सुर्ण तो राम कहां तक थे महाराज अब हम इतने संतों की वाणी हमारी स्मृति में आ रही है कि हम उनको कहेंगे तो फिर आगे की कथा कैसे होगी श्री संत श्री दादू दयाल जी भी स्मृति में आ रहे हैं जय जय je je shri radhe राम नाम ले संत सुहावे राम नाम ले संत सुहावे कोई कहे तब शी से तो तो भी नाम महिमा इतनी संतवाणी में गाई है कि उसका कोई कारावाही नहीं चाहे निर्गुण उपासक साधक हो और चाहे सगुणोपासक साधक हो निर्गुण तत्व की अनुभूति भी बिना नाम के नहीं और सगुण तत्व की अनुभूति भी बिना नाम के नहीं तो भैया यद्यपि सगुण निर्गुण दोनों ब्रह्म के स्वरूप हों दोनों अकथ अनादि, अगाध अनूप हैं, लेकिन यदि हमसे पूछो तो सगुण से भी श्रेष्ठ नाम है राम नाम है और निर्गुण से भी श्रेष्ठ राम नाम है क्योंकि सगुण भी नाम के अधीन है और निर्गुण भी नाम के ही अधीन है और इतना ही नहीं दोनों को अपने अधीन कर रखा है जिन संतों की अभी हम बाणी गा रहे थे इन्होंने राम जी को राम नाम से तो अधीन कर रखा है और हनुमान जी सुमेरी पवन सुत पावन नाम सुमी पवन सुत प अपने बस करे राब रा। सगुण राम जी को कौन सगुण राम जी अनंत कोट ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर परापर पर ब्रह्म कल्याण गुणगण मिले ऐसे जो श्री रघुनाथ जी जिनके लिए महर्षि वाल्मीकि रामचरित में कह रहे हैं जग पेखन तुम देखन हारे विधि हरि शंभु न चावन वारे तेऊ न जान ही मरम तुम्हारा और तुम्हीं को जानन हारा ऐसे राम जी को हनुमान जी ने बस में कर लिया है पिताजी जानते हैं एक बहुत अच्छे रामायणी थे पंडित श्री राम जी और बहुत सरल थे और विशुद्ध भगवत भक्त थे रामचरित मानस तो प्राय उनको कंठस्थ ही था एक सौ दिन में उन्होंने एक सौ पाठ रामचरित मानस के किए थे पूज गुरुदेव श्री भक्तमाली जी से उनका बड़ा प्रेम था यहां वृंदावन में भी महाराज जी के पास दर्शन करने आते महाराज जी के पास रुकते थे इतने सरल थे महाराज जी एक बार आए वो ट्रेन से ही आए तो जहां मथुरा से टेम्पू से आए टेम्पू या बस रही होगी जिस किसी ही साधन से वो बस अड्डा तक आए वहां से रिक्शा कर लिया रिक्शा वाले ने उनको वो कोई शायद कुछ ऐसी चीज खाए पिए था जिससे उसका दिमाग संतुलित नहीं था और उसने बिना किसी प्रयोजन के ही दिमाग के संतुलन में नहीं है तो क्या है तो रिक्शे को बड़ी जोर से टकराया उसने टकराया तो रिक्शा तो उल्टा रामायण जी उलट गए माथा फूट गया मुंह फूट गया और वो तो छोड़ के भागने लगा तब तक कोई लोग मिल गए उन्होंने उसको पकड़ लिया रिश्ता वाले को डर रहा था लेकिन वो कोई वृंदावन के ही कोई रंगदार महानुभाव होंगे उन्होंने गए कहां कहा जाएगा तू ये बाबा कहां जाएगा कुछ सुदामा कुटी जाए ले जाए सुदामा कुटी देख मैं पीछे पीछे चल रहा हूं मोटरसाइकिल पे बीच में छोड़ो तो देख लीजो तो वो खदेड़ते हुए उसको यहां तक लाए और यहां भी लोग नाराज थे वो तो नशे में था हम लोग उतर के आ गए कोई महाराज जी के पास कोई संत आए पक्षमाली जी का नाम ले रहे हैं ऐसे ऐसे उनको बहुत चोट लग गई है तो हम दौड़ के आए नीचे महाराज जी तो नहीं आए हम लोग आए हम दौड़ के नीचे आए पहचान गए रामायणी जी प्रणाम किया बड़ी खराब हालत उनकी सब खून निकला, तो सबको गुस्सा आया पकड़ो पकड़ो उसको पुलिस को तो नशा पी करके गुस्सा चलाता है तो देखा उन्होंने कि इसको लोग पीटेंगे तो उसको रिक्शा वाले को पकड़ लिया बोले इसका कोई दोष नहीं है हमारा कोई दुष्प्रारब्ध था वो वृंदावन धाम में आकर कट गया इसको कुछ मत बोलो उसको कुछ मत बोलो इतना ही नहीं उसको किराया भी दिया और सिर्फ हाथ फेरके कर जा भैया जल्दी जल्दी चले जाओ जल्दी चले जाओ ये साधुता मैंने उनकी अपनी आंखों से दिखाई तो महाराज जी के पास बैठते थे तो कुछ न कुछ रामचरितमानस की चर्चा करते और महाराज जी भी ऐसे श्रोता बनके सुनते जैसे उन्होंने कभी इसके पहले सुने ही नहीं इतने भाव से महाराज जी सुनते तो उन रामायण जी की एक बात वो कहते थे कि पवन सुत पावन नामू अपने बसकर राखे रामू ये चौपाई जीत नहीं है क्यों पुलिस इसमें नामू रामू करने की क्या जरूरत थी नाम को नाम कह दो राम को राम कह दो नाम को नामो राम को रामू कहने की क्या तो? तो कहना ये चाहिए था गोस्वामी जी को सुमीर पवन पावन नामा अपने बसकरी राके राम कितना अच्छा लगता है नामू रामू बोरे तो रामू क्यों कहा तो कहते भाई गोस्वामी जी तो तरकाली हैं वो क्या कहना चाहते हैं इसको समझने की कोशिश करो तो ये सब बात समझ में आ जाएगी कि नामा रामा ने कहते नामू रामू क्यों कहा अपने बस कर राखे रामू अपने बस में राम अपने बस बस में कर लिया किसको बोलो रामू को राम को नहीं रामू को राम को कौन बस में कर सकता है पर सेवक जो होता है वो स्वामी के वसवर्ती होता है और वसवर्ती जो सेवक होता है उसको स्वामी स्वामी बहुत सम्मान पूर्वक नहीं पुकारता कि ये राम जी महाराज पधारी ऐसा नहीं कहता अरे रामू ओ श्यामू ऐसे कहता है ओ रामू हां जी सरकार आया जो आ गया कहिए क्या कहें क्या करना है क्या गया तो जैसे कोई स्वामी अपने सेवक को रामू कहकर के पुकारे और वह समर्पित सेवक दौड़ा हुआ स्वामी के पास आवे और कहे जो आ गया महाराज आज्ञा कीजिए क्या करूं इस प्रकार से हनुमान जी की, की आज्ञा के भी रघुनाथ जी हो गए ये कहना चाहते हैं तुलसीदास जी इसलिए न कहकर रामू कहा ये भाव उनके मुख से सुना हुआ है अपने बसकरी राके रामू यद्यपि हनुमान जी की यह भावना नहीं है लेकिन गोस्वामी जी कहना चाहते हैं कि राम जी सर्वेश्वर होते हुए भी ऐसे अधीन है नाम के कारण कि जैसे कोई स्वामी सेवक को बुलावे और सेवक दौड़ा हुआ चला आवे ऐसे हनुमान जी की एक पुकार पर रघुनाथ जी आ जाते हैं इसलिए गो स्वामी जी ने कहा अपने बसकर ही राखे राम निर्गुण धारा के संतों ने भी राम ब्रह्म को नाम ब्रह्म का आश्रय लेकर बस में किया और सगुण साकार भक्तों ने भी नाम का आश्रय लेकर हरि नाम का आश्रय लेकर के भगवान को अपने वस्त्र कर लिया पांडव गीता में एक पांडव गीता है आपने पढ़ी है पांडव गीता पढ़ने योग्य है पांडव गीता ये पांडव गीता भी एक गीता है जिसमें सबने अपने अपने विचार कहे इस पांडव गीता में भृगु जी ने भी एक बात कही है पांडव गीता में भ्रभु जी कहते हैं कि हे गोविंद अनंत कोटि ब्रह्मांडों में आप से श्रेष्ठ और कोई दूसरा तत्व नहीं है आप सर्वेश्वर हैं पर यदि कोई हमसे पूछे कि अनंत कोट ब्रह्मांडाधिपति सर्वेश्वर परापर पर गोविंद से भी कोई श्रेष्ठ है तो नामव तब गोविंद नाम त्वक्तः शताधिकम आप जितने श्रेष्ठ हैं उससे सौ गुना श्रेष्ठ आपका नाम है प्रभु जी क्या कह रहे हैं आपकी बराबरी करने वाला कोई नहीं है लेकिन आपके नाम की महिमा का जब हम विचार करते हैं तो आपकी जितनी महिमा है उससे सौ गुणी अधिक महिमा आपके नाम की है सौ का अर्थ भैया जी है सौ नहीं है सौ का मतलब अनंत गुणित महिमा है ददाच्चारणान मुक्ति ही आप तो ज्ञान कर्म भक्ति जाने किन किन साधनों का आश्रय लेने के बाद फिर साधक को मुक्ति देते हैं पर आपका नाम तो पापी से पापी मनुष्य के द्वारा धोखे से भी आपके नाम का उच्चारण हो जाए तो आप नाम महाराज तो उसको सद्या मुक्ति दे देते हैं तो सैकड़ों जन्मों तक साधन करके मुक्ति देने वाला और पात्र कुपात्र का विचार न करके केवल उच्चारण मात्र से मुक्ति देने वाला आप ही विचार कर लो श्रेष्ठ कौन है एक बार श्री रघुनाथ जी ने हनुमान जी से पूछा हनुमान भगवान आज्ञा आप ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं बुद्धिमता परिश्रम है तत्व का निरूपण करो अब हनुमान जी व्याख्यान करने लगे बोले रामाना से परम तत्व राम से पर कोई तत्व नहीं है और वर्णन करते गए, करते गए करते गए करते गए राम जी के तत्व का राम जी की महिमा का वशिष्ठ विश्वामित्र प्रभृति अनंत ऋषि मंडली बैठी है सब सुन रहे हैं हनुमान जी वर्णन कर रहे तो राम जी बोले कितना वर्णन करोगे बोले महाराज कोई छोर और छोर तो है नहीं तो मैं कहां तक करूं तो राम जी हंसे बोले अच्छा एक अब एक बात बताओ चलो ये तो हो गया तुम्हारा अनंत है तो अब क्या कहोगे इतना ही बहुत है अब एक बात बताओ कि आप मुझे सर्वोपरि तत्व के रूप में मानते हैं मुझसे भी श्रेष्ठ कोई तत्व है क्या ये सब महात्मा लोग जानना चाहते हैं मैं नहीं जानना चाहता हूं आप बताओ हमसे भी श्रेष्ठ कोई तत्व है तो हनुमान जी ने हाथ जोड़े रोने लग गए बोले महाराज मैं तो आपका शरणागत आपके चरणों का सेवक हूं मैं कैसे बोलू आप बताइए कैसे बोलू जो सही सही बात वो बोल दो बोले बोलेंगे तो मर्यादा भंग होगी क्यों मैं सेवक हूं और आप स्वामी हैं और हमने अभी आपकी महिमा का वर्णन किया और हमें कुछ ऐसी बात कह दें जिससे आपकी महिमा न्यून होती हो तो सेवक की मर्यादा भंग होगी स्वामी का तिरस्कार होगा इसलिए मैं आगे नहीं बोल सकता लेकिन आप आज्ञा ही दे रहे हैं कि तुम्हें कहना ही पड़ेगा तो अब मैं नहीं बोलूंगा कि आपसे उत्कृष्ट कोई तत्व है निर्णय मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं राम जी बोले ठीक है फैसला हम सुना देंगे तुम तो बोलो तो सही तो हनुमान जी बोले सुतारी स्वया तारिता अयोध्या आपने अवतार लेकर सबसे बड़ा काम ये किया कि अयोध्या के, के मनुष्यों की तो चले क्या कीट पतिंग को भी आप साकेत लेंगे आपने अवतार लेकर एक काल विशेष में एक समय विशेष में एक परिस्थिति विशेष में आपने संपूर्ण उत्तर कौशलवासी अयोध्यावासियों को अपना धाम प्रदान किया आपका सबसे बड़ा काम है और जो काम आपने एक बार किया एक समय विशेष में किया वही काम आपका नाम सीमित क्षेत्र में नहीं असीमित क्षेत्र में नामनातु भुवनत्रयम् आपने अयोध्या को तारा एक समय विशेष में तारा लेकिन आपका नाम अनंत काल से तीनों लोगों को तार रहा है तारा तार रहा है और तारता रहेगा तो अब आप बताओ अब फैसला आप दो आपसे श्रेष्ठ क्या है सब ऋषि बोल पड़े बिल्कुल ठीक हनुमान जी ब्रह्म राम ते नाम तेना बरदायक बरदान रामचरित्र सत कोटी महा लिया महेश जिय ब्रह्म राम से नाम नाम श्रेष्ठ अब आगे गोस्वामी जी कह रहे हैं प्रौढ़ तु जन जन जान जन का तो प्री पावक पावतन युग बतमे उभय गुग सुगम दे कहू नाम राम से नाम दे कितनी विनम्र भाषा है गोस्वामी जी की वो कहते हे संतो हे सज्जन ब्रंदो, मेरे इस निरूपण को इस सेवक की इस, इस अभिव्यक्ति को आप हमारी दृष्टता न समझें, प्रौढ़ सुजन जन जान ही जन मैं अपने मन की कहा हूँ प्रतीति अपने विश्वास की बात कह रहा हूँ जो मेरा सहज सरल विश्वास है वो कह रहा हूँ मेरी जहाँ प्रीति है वो बात कह रहा हूँ और मेरे मन को जो रुचिता है सो मैं कह रहा हूँ इसमें मेरी झिठाई मत समझ लेना मैं बड़ी विनम्रता से निवेदन कर रहा हूँ बोले तो निर्गुण और सगुण क्या है बोले काष्ठ में व्याप्त अग्नि निर्गुण है काष्ठ में व्याप्त अग्नि निर्गुण है और उसी काष्ठ की रगड़ से उत्पन्न कर देते हैं अग्नि को तो जो उत्पन्न अग्नि है वो सगुण है अब काष्ठ में अग्नि नहीं होती तो अरणि मंथन से अग्नि का प्राकट्य कैसे होता है काष्ठ में अग्नि है काष्ठ में अग्नि न होती तो अरण्य मंथन से यज्ञ में अग्नि को प्रकट कैसे किया जाता काष्ठ में अग्नि है किंतु दोनों ही जानने में अत्यंत कठिन है ये निर्गुण को जानना जो काष्ठ में छिपी हुई अग्नि के समान है और सगुण को जानना जो प्रकट अग्नि के समान है कहते है इस सगुण निर्गुण ब्रह्म जो दो प्रकार कहे गए हैं इन दोनों को जानने में अत्यंत कठिनाई है आप केवल अपनी बुद्धि के बल से व्याख्यान के बल से किसी पुस्तक के बल से यदि इन दोनों के तत्वों को समझना चाहेंगे तो आपकी समझ में न सगुण आएगा न आपकी समझ में निर्गुण आएगा यदि इन्हें ठीक से सगुण निर्गुण का रहस्य समझना है तो चाहे निर्गुण मार्ग ज्ञान मार्ग का साधक हो अथवा सगुण भक्ति मार्ग का साधक हो दोनों को नाम का आश्रय लेना पड़ेगा क्योंकि एक दारुगत देखिए एकू पावक समयग ब्रह्म विवेकू उभय अगम उभय अगम दोनों सगुण निर्गुण अगम है किंतु सुगम नाम से दोनों के तत्व का बोध नाम का आश्रय लेने से हो जाता है इसलिए मैं डंके की चोट कह रहा हूँ ताल ठोक कर कह रहा हूँ कहूँ नाम बड़ ब्रह्म राम से इसलिए मैं एकदम विंडिम घोष कर रहा हूँ कि राम ब्रह्म से नाम ब्रह्म से है बोलो तुलसीदास जी महाराज की बोले महाराज आपने कह तो दिया लेकिन थोड़ा और स्पष्ट कीजिए तो कहते हैं व्यापक एक ब्रह्म अविना व्यापक ब्रह्म अविना सत ते ते ते ते तारे तारे ते तारे अब देखिए ब्रह्म व्यापक है सबको स्वीकार है विभू है व्यापक है और एक है ये भी सबको स्वीकार है एक ओ ब्रह्म द्वितीयो नास्ति एक मेवा द्वितीय वह एक अद्वितीय है और अविनाशी है ये भी सब जानते हैं सच्चिदानंद घन है ये भी सब जानते हैं और ऐसे भगवान जो व्यापक हैं एक हैं ब्रह्म है अविनाशी हैं सच्चिदानंद घन है ऐसे भगवान प्रत्येक प्राणी के भीतर अंतर्यामी रूप से प्रतिष्ठित है सर्वान्तरयामी बनकर बैठे हैं फिर भी हम लोग रो रहे हैं बोलो। ऐसे सच्चिदानंद घन भगवान सब जीवों के हृदय में बैठे हैं तो दुख क्लेश का क्या काम रोने धोने की क्या आवश्यकता लेकिन अस्त प्रभु अस प्रभु हृदय अस अम तारी अस प्रभु हैी सकल जीव जग दीन दुखा भीतर हैं सचिदानंद घन व्यापक ब्रह्म अविनाशी भीतर है फिर भी हम रो रहे फिर भी विनाश के चक्र में पड़े हैं इसी को संत कबीरदास जी ने कहा पानी में नील पिया सुनी सुनी आ पता धुबिया जल बिच मरत पिया धुविया जल बिचमरत पियासा जल में ठाड़ पिए नहीं रख अच्छा जल है खासा अपने घर के मर्म न जाने करे धुवियन की आशा छिन में धुबिया रोवे धुविया जीवे ये धुबिया जीवी है और कोई दूसरा नहीं छिन में धुबिया रोवे धोवे छिन में हो ये उदासा आपे बंधे कर्म की रस्सी आपन के आपन घर के आशा क्यों प्यासा मर रहा है वही नाम वाली बात कबीर जी कह रहे हैं सच्चा सावन लेरक सच्चा सावन ले ही नमूरत है संतन के पासा दाद पुराना टूटत नाही धोवत बारह माता धुबिया जल बिच मरत गया ज्ञान में कविंद जी ने कहा नाम के सावन सृजन होई कुमति मैल सब दारे धोई नाम ही सावन है और प्रेम जल है इससे कुमति रूपी मैल को धो करके समाप्त कर देना चाहिए एक राति को जोर लगावे छोड़ दिए भरी मासा कभी सत्संग मिला तो मन में आया सब छोड़ के राम राम करेंगे राम राम राम राम घंटा दो घंटा कर लिया फिर साल छह महीना ऐसे ही हो गए एक राति को जोर लगावे छोड़ दिए भरी मासा कहे कबीर सुनो भाई साधो आ अन्न उपासा अन्न के रहते हुए भूखा मर रहा है धुबिया जल विचम का गोस्वामी जी कहते अस प्रभु अछत हृदय अविकारी सकल जीव जगदीन दुखारी जैसे काष्ठ में व्याप्त अग्नि के द्वारा हमारा कोई लाभ नहीं होता ऐसे ही व्यापक निर्गुण ब्रह्म जो सच्चिदानंद ब्रह्म भीतर व्याप्त है उसके द्वारा किसी विशेष लाभ की अनुभूति नहीं है काष्ठ में व्याप्त अग्नि के समान देखिए अग्नि से क्या क्या काम होता है सबसे पहला काम होता है अग्नि से अंधकार की निवृत्ति प्रकाश हो जाएगा दूसरा अग्नि से कार्य होता सुधार की निवृत्ति चूल्हा चेतेगा नहीं रसोई बनेगी नहीं तो फिर उधर बिहारी को भोग कैसे लगेगा क्षुधा की निवृत्ति कैसे होगी तो अग्नि से तम की निवृत्ति अंधकार की निवृत्ति प्रकाश की प्राप्ति अग्नि से क्षुधा की निवृत्ति तीसरा लाभ है अग्नि से शीत की निवृत्ति आपको जाड़ा लग रहा है अग्नि के पास बैठ गए आपका जाड़ा दूर हो गया और चौथा अग्नि से लाभ है भय की निवृत्ति हाँ। जंगल में महात्मा लोग अब तो कोई ऐसे घूमते नहीं जैसे पुराने संत घूमते थे हमारे पूज्य पहाड़ी बाबा महाराज पूज्य गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा महाराज कहा करते थे कैसे संत बनते थे पुराने समय में महाराज जी अपनी बात बताते थे कभी प्रसन्न होते तो बताते बोले सबसे पहले आए बड़े विलक्षण ढंग से घर छूटा और फिर आए तो सबसे पहले वृंदावन आए जब तो टोपी कुंज गए कहाँ गए टोपी कुंज टोपी कुंज के महाराज थे महंत जी थे परम पूज भक्तमाली श्री माधव दास जी महाराज वो महंत थे के टोपी पूंजी के पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी ने उन्हीं से भक्तमाल का प्रसाद प्राप्त किया था वृंदावन के सिद्ध पुरुष थे तो महाराज जी कहते वहां गए सबसे पहले हम वहां इसलिए गए कि मुरैना के क्षेत्र के, के भिंड मुरैना ग्वालियर इस क्षेत्र के लोगों का टोपी पूंजी में बहुत आना जाना था तो सब परिचय थे नाम सुनते थे इसलिए सीधे टोपी कुंज गए महीना भर वहां रहे और बाबा कथा कहते तो कथा भी सुनते बड़ी श्रद्धा तो एक दिन हमने चरण पकड़ लिए बोले महाराज जी हमको दीक्षा दे दो हमको साधु बना दो हम सब सबको छोड़ छाड़ के आए हैं अरे बोले हम तुम्हारे घर परिवार को जानते हैं ब्राह्मण बालक हो और इतने जल्दी हम तुमको नहीं बनाएंगे तो महाराज जैसे बनाओगे हम तो रहेंगे आपके पास आपको छोड़ कहीं नहीं जाएंगे तो बोले इतना सुनते एक मौन हो गए वो नेत्र बंद करके बैठे रहे फिर बोले हाँ ये बात तो पक्की है कि तुम लौट के अब संसार में जाने वाले नहीं हो लेकिन मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूँ तुम्हारे गुरु खार में महाराज जी के गुरु जी का नाम लिया परम पूज्य श्री लक्ष्मण दास जी महाराज ब्रजवासी विप्र घर का उनका शरीर है और सिद्ध पुरुष हैं वो तुम्हारे गुरु हैं बोले तो इन्होंने कहा कि हम तो उनको जानते नहीं हम तो आपको ही जानते हैं बोले तुम तो कुछ नहीं जानते पर मैं जानता हूं कि तुम्हारे गुरु वही हैं पर वो शिष्य जल्दी बनाते नहीं पर तुम सीधे खाक चोक चले जाओ और वो रख लेंगे अपने पास हमारा नाम ले देना आज का जमाना होता के भैया एक चेला पूट रहा है अरे जल्दी मुड़ इसको बाबा जी बना दो उन्होंने तुम्हारे गुरु तो खास चौक में है चले गए महाराज जी के पास आए परम पुज श्री लक्ष्मण दास जी महाराज कैसा दिव्य स्वरूप था उनका पूरे जीवन एक लंगूटी में रहे देखो आप उधर प्रथम पहाड़ी बाबा के बाद जो छवि लगी है वहा ठाकुर जी के जगमोहन में वो परम पूज्य दादा गुरु जी श्री स्वामी लक्ष्मण दास जी महाराज ठंडी गर्मी वर्षा एक कौपिन में ही रहे वो बड़ा विलक्षण जीवन था उनका और बहुत सुंदर थे देखो अब कितने सुंदर हैं, कैसा सुगठित स्वरूप है उनका समस्तम व्यक्तांगो स्निग्ध वर्ण प्रतापवान अखंड विभूति धारण करते गए महाराज जी के पास कहा से आए बच्चा बोले हम वहां के हैं ऐसे ऐसे टोपी कुंजे से आए हैं महाराज जी ने भेजा है और बात बताई कि उन्होंने कहा कि हमारे गुरु आप ही हैं महाराज तो हंसने लगे बोले हाँ उन्होंने कह दिया था तो हम हैं लेकिन हम इतने जल्दी चेला नहीं बनाते हैं रहो यहा कुछ दिन अभी नई अवस्था के बालक हो रहो कुछ दिन यही रहने लगे कोई संस्कार नहीं कुछ नहीं बोले गैया की सेवा करो तो गऊ सेवा में लगा दिया सबसे पहले बहुत दिनों तक गोबर डालना सानी बनाना गैया की सेवा करना धार काटना यही काम और गैया चराने जाना और गैया चरा के लौटते समय कंडा लकड़ी बीन के लाना दो तीन वर्ष तक गो सेवा किया और फिर एक दिन बोले वाह बहुत अच्छा गो सेवा से आत्मा शुद्ध हो जाती है अब तुमको हम भेज दे देते हैं तो फिर बाबा जी बनाया जनेू तुम्हारे तो जी का घर पे ही हो गया था यज्ञो संस्कार ये देखो भैया जी संतों की पद्धति है उच्च कुल के बालक अहंकार लेकर आते हैं अपनी जाति का तो उनको सबसे पहले छोटा काम गैया का गोबर उठाओ झाड़ू लगाओ नाली इसमें लगा दिया जाता जिसमें उनके, उनका अहंकार विगलित हो तीन वर्ष के बाद गुरुजी प्रसन्न हो गए बोले अब हम तुमको बेच देंगे वेच दिया और वेच देने के बाद पहाड़ी बाबा की तिथि पूर्णिमा कार्तिक पूर्णिमा पर वेच दिया और वेश देने के बाद महाराज जी कोई नियम बताओ तो दास को महाराज जी ने बताया जब हमको विरक्त वेश दिया महाराज जी ने तो हमने कहा महाराज जी कुछ कोई एक वाक्य बताइए जो हम हमारे लिए पालनीय हो तो महाराज जी बोले हम बच्चा पढ़े लिखे साधु नहीं है हम तो बचपन से सेवा की है हमारे गुरु जी ने हमको वेश दिया था तो एक वाक्य दिया था बच्चा वेश भगवान का है इसको लजाना नहीं पुजाना वही गुरुजी का वाक्य हम तुमको दे रहे हैं वेश को लजाना नहीं ऐसा कोई काम जीवन में न बने जिससे संत वेश कलंकित हो वेश को लजाना नहीं बस कितनी बढ़िया बात इतने में ही पूरी साधुता है वेश को लजाना नहीं पुजाना ये भगवान का स्वरूप है तो फिर इसके बाद चेला बना के फिर हमको कुछ साधुसाई साई सिखा पढ़ा करके फिर बोले कि अब तुमको रसोई में भर्ती कर देते हैं तो रसोईया बना दिया बर्तन मांझने में लगाया उसके बाद बोले अरे भाई ब्राह्मण बालक है चलो रसोई में तो कुछ दिन बर्तन मांझे भंडार में सेवा करी फिर रसोईया बना दिया और रसोई में सब सिखा दिया पूरा बढ़िया बढ़िया महाराज सब बना लेते सब तरह की मिठाई सब तरह के व्यंजन स्वयं बना लेते भैया जी दो क्विंटल चीनी गलाना हो तो हलवाई नहीं बुलाते थे दो कुंटल चीनी गलाना हो तो स्वयं दो तो सौ तीन सौ मूर्ति की रसोई में कभी हलवाई नहीं बुलाते एक दास दिन बंधु दास सबको एक जब विद्यार्थी थे इन्हीं के हाथ से मालपुआ का आटा लगवाना और खुद थोड़ा निकाल के फिर बैठ करके सामने निकलवाना पुआ बहुत बढ़िया पुआ निकालते थे, थे महाराज सही में। दो सौ तीन सौ मूर्ति की रसोई की पुआ तो अकेले निकाल देते। थी तो रसोई सिखाई इसके बाद पुजारी बना दिया यह है कोर शोता ना? पदोन्नति फिर पुजारी बना दिया अब कुछ दिन पुजारी रहे अब पुजारी रहने के बाद इस तरह से कम से कम चौदह पंद्रह वर्ष गुरुजी के पास ही तो कहीं गए नहीं उतने समय तक जो सेवा बताई वही की, इसके बाद एक दिन गुरुजी बोले पुजारी बना दिया था बोले बस अब हो गया अब जाओ तुम घूमो फिर देश काल का अनुभव करो बाद में लौट के आना तो ठीक है तो नियम दिया कि तुमको जूता छाता चप्पल खड़ाऊ कुछ नहीं पहनना पहनते भी नहीं थे नंगे पैर चलना है पैसे का स्पर्श करना नहीं है किसी तीर्थ में भी तीन रात्रि से अधिक रुकना नहीं है कभी संकट काल में किसी गृहस्थ के द्वार पर रुकना पड़े या गांव में रुकना पड़े तो एक रात से अधिक नहीं रुकना है और भिक्षा मांगकर खानी है ढूंढना का एक टिक्कड़ अपने हाथ से बनाया हुआ पाना है ये नियम देकर के विदा कर दिया और महाराज जी 21 वर्ष भूमे कितने वर्ष भूमे कितने साल भूमे 21 वर्ष भूमे अफगानिस्तान तक पैदल गए बर्मा तिब्बत तक पैदल गए मान सरोवर तक पैदल गए और इधर पूरा भारतवर्ष उसमें देश का विभाजन ही नहीं था तो कराची, बांग्लादेश, ढाका सब जगह गए पैदल पैदल सब जगह गए और सब जगह की विचित्र विचित्र घटनाएं विचित्र विचित्र अनुभव सुनाते थे इसके बाद घूम के आए तो फिर महाराज जी ने अपनी सेवा में रखा इसका मतलब है इतनी तपस्या करने के बाद तब गुरुजी की साक्षात सेवा का सौभाग्य मिलता है बाद में तो पर जी रही लगभग कम से कम हम लोग अनुमान लगाते हैं सवा वर्ष की आयु तक वे अपने शरीर में विराजमान विराजमानी बाबा महाराज किस प्रसंग में ये बात आई भैया दिला हां साधु कैसे बनते हैं ऐसे नहीं बनते हैं साधु तो अब इस प्रकार का परमात्मा सब जीवों के हृदय में विद्यमान है फिर भी सब दुखी हैं सुखी क्यों नहीं हैं तो हां भय की निवृत्ति के ऊपर ये बात हमने कही थी महाराज जी ने कहा गुरु गुरुजी ने कहा था जंगल में हिंसक जीव आक्रमण कर देते हैं रात्रि को तो अग्नि जलती रहेगी तो अग्नि के पास शेर नहीं आता भालू नहीं आता चीता नहीं आता कोई नहीं आते अग्नि के पास कोई नहीं आते और भूत प्रेत पिशाच आदि भी अग्नि के पास नहीं आते हैं तो अग्नि से भय की निवृत्ति कितनी चीजें हुई तम की निवृत्ति शीत की निवृत्ति सुधा की निवृत्ति और भय की निवृत्ति किस अग्नि से निर्गुण अग्नि से है कि सगुण अग्नि से है बोलो हैं? निर्गुण से नहीं है लकड़ी में आग है लेकिन न तो उजेला होगा न भूख उजेगी न ठंड जाएगी और न ही भय की निवृत्ति होगी तो उस लकड़ी में से अग्नि कैसे प्रकट की जाए तो गोस्वामी जी कहते हैं कि लकड़ी में से आग पैदा करना यही है साधन नाम साधन करके नाम के अभ्यास से नाम की रगड़ से सगुण का साक्षात्कार भी कर लेना और निर्गुण का भी निर्गुण को सगुण नाम के बल से बना देना नाम निरूपण नाम जतने रखा नहीं थे एक भेड़ चराने वाला था उस भेड़ चराने वाले को सौभाग्य से एक इतना बड़ा हीरा मिल गया तो उसने कहा तो बाचुमकता हुआ पत्थर है तो उसने क्या किया उस भेड़ चराने वाले ने अपना जो भीड़ बकरी चलाता था ना तो बड़ा बकरा था सरदार सार था बकरों का उस बकरे के गले में उसको बांध दिया गोफन जानते हैं गोफन नहीं गोफन होती ना वो जिसमें पत्थर बांध करके फेंकते हैं तो वो गोफन में बांध करके उसके गले से बांध दिया लौट के आये तो उसकी मैया ने पूछा अरे बेटा ये क्या है अरे बोले मैया आज तो भेड़ चराने गए थे और ये बड़ा चमकीला पत्थर मिला अरे बोले बेटा मिला है तो भगवान ने दिया है रख लो इसको ऐसे गिर जाएगा बकरे के गले से कोई ले लेगा यहीं रख दो अच्छी के मैया तो उसको गोफन से निकाल के घर में रख दिया अब एक बार ऐसा हुआ कि इतनी पानी की झड़ी लग गई कि बिल्कुल बरसा खुले ही नहीं बाढ़ आ गई अब बेचारा भेड़ बकरी चराने कहा जाए घर में नमक नहीं था क्या नहीं था नमक तो उसकी मैया को नमक की जरूरत पड़ी मैया ने कहा पैसा तो है नहीं नमक चाहिए तो चमकीला पत्थर ले जाओ किसी दुकान पर बेच आओ और इसके बदले पाव पाओ आदि जितना नमक मिल जाए उतना नमक ले आओ वह अमूल्य हीरा था और वो बेचारा चरवाहा वो हीरा लेकर के गया पत्थर लेकर के गया तो पंसारी की दुकान पे गया क्योंकि उसको तो नमक लेना था वो पंसारी बनिया बड़ा चतुर था वो समझ गया कि ये तो दुर्लभ हीरा है बोले कहां से मिला तुमको बोले ऐसे से मिला मेरी मैया ने भेजा हमको नमक की जरूरत है तो कितना नमक दें तुमको पत्थर तो हम ले लेंगे नमक कितना दें बोले आप जितना देना चाहो उतना दे दो जितना इसका मूल्य होता हो उतना दे दो तो उसने कहा नापटौल की जरूरत नहीं है ये पांच सरे नमक रखा उठा ले जाओ क्या कहा पांच सेर नमक रखा है उठा ले जाओ तो बिचारा चरवाहा बड़ा खुश हुआ कि ये बनिया बड़ा उदार है इतने छोटे पत्थर के बदले इतना नमक दे रहा है पांच सेर नमक दे रहा है तो नमक उसने उठाया और बनिया बड़ा खुश हुआ कि मैंने तो ठग लिया इसको ये पांच सेर नमक इसकी कीमत थोड़ी है ये तो एक बड़े से बड़ा राज्य भी बिक जाए तो भी इस हीरे की कीमत लग नहीं सकती तो हीरे को हथेली पर रख करके वो देखने लग गया परखने लग गया तो जैसे ही उसने हीरे को देखा तो भैया जी हीरा चूर चूर हो गया हीरा तो हीरा होता है वज्र होता है घन पड़ने से भी फूटता नहीं है हीरा ये चूर चूर कैसे हो गया रोने लग गया वह तो उस हीरे के चूर से आवाज आई उस बनिया ने कहा कि तुम चूर चूर क्यों हो गए हम तो तुमको बड़े बड़े राजाओं की मुकुटमणि बनाते बड़े बड़े महारानियों के कंठ का कंठहार बनाते बड़े बड़े अरबपति खरपतियों की आग आ, उंगली की अंगूठी का नग बनाते जाने तुम कहां कहा नहीं पहुंचते हो सकता किसी मंदिर में देवता के मुकुट में भी तुम्हारी शोभा होती हम कितना उत्तम तुम्हारा उपयोग करने वाले थे और तुम चूर चूर क्यों हो गए तो उस हीरे से आवाज आई हां उस मरियाने का कि अब देखो हमने कितना अच्छा किया कहा तुम बकरे के गले में थे और हम कितना बढ़िया तुमको आदर दे रहे थे और तुम हमारे काम नहीं आए तुम चूर चूर हो गए तो उस हीरे के चूर से आवाज आई कि अरे मूर्ख तू बातें बना रहा है उस बेचारे भेड़ बकरी चराने वाले का दोष नहीं क्योंकि वह जानता नहीं था कि मैं हीरा हूं पर तू ने हूं यह जानकर भी मुझे मेरी कीमत केवल पांच सेर नमक समझी इस अपने अपमान को मैं सह नहीं पाया और इसलिए मैं दुख के मारे चूर चूर हो गया आप कहेंगे कि ये कथा सुनाने का मतलब क्या है ये कथा सुनाने का मतलब यही है हम लोग भी भेड़ बकरी चराने वाले जैसे ही हैं सौभाग्य से संत सदगुरु की अहेतुकी कृपा से हरिनाम रूपी अमूल्य हीरा हमारे हाथ लग गया लेकिन उस हीरे को भी विषयी भोगी बकरे के गले में लगाकर ही हम घूम रहे हैं और उस नाम रूपी हीरे को बेचकर केवल पांच सात शेर नमक ही लेना चाहते हैं, लेकिन जब कोई नाम की महिमा जानने वाला व्यक्ति नाम का तिरस्कार करता है तो नाम महाराज उसे सही नहीं करते इतने दिन नाम की महिमा सुनने के बाद भी नाम का लौकिक कार्यों में प्रयोग करना ये हीरे से पान से नमक खरीदने के जैसा है हम लोग भगवान के नाम का प्रयोग कहां करते हैं संसार की कामनाओं की पूर्ति में नाम का प्रयोग करते हैं क्या कामनाओं की पूर्ति नाम का फल है मच्छर एक मच्छर को मारने के लिए कोई तोप दाग दे तो उसे बुद्धिमान नहीं कहा जाएगा मच्छर को मारने के लिए तोप दागने का क्या सुख तो है संसार के सारे कार्य जिनको हम बहुत महत्व देते हैं जिनको असंभव बताते हैं वे कार्य भी हरिनाम की महिमा के आगे कुछ भी नहीं नगण्य है नगण्य है नगण्य है कुछ नहीं इसलिए नाम का लौकिक कामनाओं की पूर्ति में प्रयोग नहीं करना ये हरिनाम रूपी हीरा संत सदगुरु की कृपा से मिला है इसको हृदयहार कंठहार बनाकर रखना इसको सदा सर्वदा जुक्ति से रखना यही बात बताई जा रही है नाम निडूपण नाम जतन से सो जिमी बोले रत्न जैसे रत्न की पहचान होने पर उसके मूल्य का निर्धारण होता है ऐसे ही नाम महिमा के श्रवण से नाम का महात्म क्या है उसकी पहचान होती है और पहचान होने के बाद फिर प्रमाद नहीं करना चाहिए नाम महिमा सुनकर नाम जप में प्रवृत्त न होना ये भी नाम अपराध है ये भी नाम के प्रति अपराध है नाम की महिमा कहकर सुनकर फिर भजन न करना ये भी नामा अपराध है इसलिए हम लोग भगवत कृपा से अभ्यास करें नाम महाराज हम सब पर कृपा करें प्रातःकाल जगने से लेके सोने तक निरंतर किसी न किसी नाम का अभ्यास एक किसी नाम का ऐसा अभ्यास हो, हो जाए कि अकस्मात कथनचित हमारे जीवन में मृत्यु का क्षण आ जाए तो दूसरा कोई शब्द ही उच्चरित न हो हमारी वाणी से केवल और केवल भगवान नाम ही प्रकट हो ये बात तो अब निर्गुण से श्रेष्ठ नाम हो गया कि नहीं निर्गुण ते यही भांति बड़ नाम प्रभाव अपार इस प्रकार से निर्गुण निर्गुण से बड़ा नाम है नाम बड़ा राम ते निज विचार अनुसार अब निर्गुण से बड़ा नाम है ये तो कह दिया अब सगुण श्री राम जी से भी बड़ा राम जी का नाम है सगुण ब्रह्म से श्रेष्ठ नाम कैसे है इसकी चर्चा भगवत कृपा से गोस्वामी तुलसीदास जी कल करेंगे श्री राम जय राम जय जय राम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 कल से हमारे सीता शरण जी की भी कथा है भागवत जी का सप्ताह यमुना मंदिर में न यमुना जी के सामने यमुना मंदिर में नीचे भी यमुना जी हैं सवेरे ये कथा करेंगे और शाम को सेवा करें तो जिन लोगों को समय है वे प्रातः काल श्री यमुना मंदिर में सीताशरण जी की कथा सुन सकते हैं बहुत अच्छी कथा कहते हैं ये बरसों तक अयोध्या जी में संतों को इन्होंने कथा सुनाई है ये तो बड़ा अनुग्रह है कि हमारे साथ रहकर थोड़ा कुछ गा बजा लेते हैं तो कल से इनकी कथा है अधिक मास में सबकी कथा होनी भी चाहिए क्योंकि अधिकतम से अधिकम फलम सबको थोड़ी थोड़ी और वृंदावन धाम में यमुना मंदिर में जहाँ नीचे यमुना जी बह रही है ऊपर यमुना जी और नीचे भी यमुना जी बह रही है तो कल से कथा का समय क्या है सबेरे 8 से 11 कथा का समय है जो लोग सरलता से श्रवण कर सकते हैं वो 8 से 11 के समय में यमुना मंदिर में श्रीमद् भागवत सप्ताह का श्रवण सीताशरण जी के मुख से कर सकते हैं श्री सीताराम जी महाराज जय जय जय जे, श्री राम तले सलेन महाज्वालाम्यन महासर्वोपचारा से लघ्नाश पुष्पाणी समर्पयाम हर सुख रामायत ब्रह्मा ज्ञान सुख संस्कार आरि प्रे रामायण जी उनका सत आरती कल मे हर सुबह देवतावंदनमस्तामात्मावंदनम पात्र मध्य शोय भ्रादेश अंगलग्नम मनुष्याणं सर्पम पापं व्यपोहदे आराधिग्रहणमस्तौ वृक्षा लो मंद पुष्पलि हरि ओं जजने जज्ज देवास्ता धर्मा प्रथम सन्नौ देशनाकं स चंद्र जत्र पूरे साध्या सैवा से